आज नौ नवम्बर दो गुरुवार का दिवस है और हरिहर हरियाम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग स्पंदकारिका का दूसरा अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं पिछले हफ्ते और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे गुरुदेव दीपावली के समय हमारा अपना शरीर छोड़ के संसार छोड़ दिया उन्होंने और दूसरा फिर उसके करीब सत्रह दिन बाद माता जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया तो संक्षिप्त से कार्यक्रम के बाद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके फिर अपना कार्यक्रम विसर्जित कर दिए जैसे कि उनकी मनोभाव थी गुरुदेव की वैसे ही माताजी की भी थी उनका कहना था कि ये शरीर छोड़ना दुख का कारण नहीं होना चाहिए ना कोई ये मृत्यु कोई रोने का अवसर है गुरुदेव कहते थे कि जब वो शरीर छोड़े तो कोई अपना काम धाम करना नहीं छोड़े अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो समय नहीं बिगाड़े जो उपलब्ध हो आसानी से वो कंधा देने आ जाए जो दूर हो वहीं से परमेश्वर से प्रार्थना करें अपना अपना कर्तव्य ईबानदारी से करें वही गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो माता जी भी इसी भावना से औरप्रोत थी वो भी यही कहते थे कि बेटा शरीर जब आत्मा छोड़ती है तो हम जैसे फटे कपड़े को फेंक देते हैं ऐसे शरीर छूट जाता है तो ये कोई दुख मनाने का अवसर नहीं है ये दुखी हम तब तक ही होते हैं जब हमारा मोह शरीर से अत्यधिक होता है जब हम ये समझते हैं और ख़ासतौर से जब हम यहाँ शिव दर्शन अद्वैत शिव दर्शन पढ़ रहे हैं इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारी तो यही भावना है कि हमारा सबका स्रोत एक है हम सब उसी महा समुद्र की बूंदें हैं हम मैं तुम में कोई भेद नहीं है जैसे एक बूंद वो उसके पत्ते से मिट्टी में मिल जाती है भाप बन के फिर बादल बन जाते हैं फिर कहीं बरस के किसी नदी में मिल जाती हैं, वहाँ से फिर किसी गंगा में मिल जाती हैं, वहाँ से पुनः समुद्र की यात्रा करते हैं तो जिस तरह वो जब जगह बदलती है ऐसे ही मनुष्य भी अपने शरीर बदलता है और अपने कर्म के अनुकूल राह पाता हुआ अंत में परमेश्वर में विलीन हो जाता है यही उनका दिव्य संदेश था उसी संदेश को हम अपने गुरुदेव की आज्ञा भी मानते हैं कि हम उनके अवसान के बाद अपने रधे को स्थिर रख उनके लिए उनकी स्मृति में आदर अंजलि प्रस्तुत करते हुए अपने कार्य को जारी रखें उनका भौतिक उनकी भौतिक अनुपस्थिति हमारे लिए निश्चित रूप से एक असहनी कष्ट है जो उनको एक करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि कितने प्रेमालू थे कितना हृदय में उनके प्रेम था और मैं सौभाग्यशाली था कि उनके प्रबलतम प्रेम का अनुभव कर सका, कि उन्होंने उनके, उनके सान्निध्य में करीब 18 बरस रहा और उसके बाद ये तो नियत ही था कि कहीं ना कहीं शरीर का बिछो तो होगा ही और वो घड़ी भी आ गई उसके बाद 17 दिन के समय के बाद माताजी भी शायद उस बिछो को सह नहीं सकी और उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया तो हम उन सब के लिए हमारी उचित श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपना कार्य करते रहें उनकी जो इच्छा थी उसके अनुकूल आचरण करें उनकी शिक्षा को ग्रहण करने का प्रयास करें और हम आध्यात्म की अध्ययन उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास ये निरंतर करते रहें यही उनके लिए हमारा सच्चा सम्मान होगा और इस रविवार को यानी आज से तीन दिन बाद बारह तारीख इंदौर में ईसर जी नाम का आश्रम है जो बड़वानी प्लाजा पलासिया ओल्ड पलासिया बड़वानी प्लाजा उसमें दूसरी मंजिल पर आए स्थित है वहाँ पर सुबह ग्यारह से तीन के बीच में का पूजन का कार्य सब गुरु भाइयों ने नियत कर रखा है उस कार्य में अपनी सुविधा से जो भी जा सके किसी तरह का कोई दुराग्रह नहीं है अगर अपनी किसी भी परेशानी हो तो ना जाए लेकिन अगर कोई जा सके तो उसकी पूर्व सूचना कम से कम शनिवार तक हम यहाँ एकत्रित कर लें ताकि हम वहाँ पर उनको सूचित कर सकें कारण यह है कि वहाँ पर हमको अपने घर यार रास्ते से नाश्ता तो करके जाना है भोजन की व्यवस्था वहीं पर होगी जो आपसी बटवारे से खर्चा होगा जो अपना फाला आएगा उनको फाला देना है लेकिन भोजन की व्यवस्था वो लोग कर लेंगे लेकिन भोजन कितने लोगों की व्यवस्था करना है क्योंकि कुछ लोग बड़वानी से आ रहे हैं कुछ मनावर से आ रहे हैं कुछ महेश्वर से आ रहे हैं और भी कुछ शहरों में आस हैं जो उनको उनके शिष्यों के मित्र हैं उनके परिवार हैं वो भी आ रहे हैं तो कितने लोगों का भोजन बना है इसके लिए उनको एक दिन पहले इसकी निश्चित जानकारी होना जरूरी है एक दो लोगों को तो कोई भी एडजस्ट कर सकता है लेकिन अगर मान लो हमें यहाँ से पंद्रह जने पहुँच गए तो उसकी एक पूरा जानकारी जरूरी है। तो उन लोगों का आग्रह है कि जो भी आना चाहे कम से कम शनिवार सुबह खबर दे दें क्योंकि शनिवार को वो उनकी सामग्री भी खरीदेंगे सारे भोजन की तो परसों सुबह तक का वक्त है जो भी अगर जाना चाहे उस कार्यक्रम में तो या तो चंद्रभूषण भैया को खबर दे दें वो भी जा ही रहें तो हम सब उनको स्पष्ट तक खबर देंगे हम इतने लोग हैं महेश्वर से आए उनका पादुका पूजन होगा और तदंतर एक मीटिंग होगी भोजन होगा क्योंकि हम सब लोग हतरब हैं कि उनके बगैर कैसे काम चलाना अभी तक क्या होता था कि कुछ भी बात हुई गुरु जी से पूछ लो हमको आश्रम में यहाँ पर कोई कठिनाई आती थी गुरु से पूछ लो कोई सैद्धांतिक विवेचना में परेशानी आती थी कि हमको किसी सूत्र के बारे में कोई विसंगति है दिमाग में ये हमने दो जगह कॉन्ट्रडिक्टी पढ़ लिया एक जगह ऐसा लिखा, लिखाई जगह ऐसे लिखा तो गुरुदेव की कॉन्सेप्ट बड़ी स्पष्ट क्लियर साफ थी वो बड़ा आसानी से वो बात को हमारी उलझन को सुलझा दे आज भी स्थिति की वो आज शरीर हमारे साथ नहीं है रोहित कहते थे कि जब मैं न भी रहूं अपनी अंतरात्मा से बातें करते रहना मैं तुम्हें तो वहीं से तुम्हारे से बात करूंगा तो ये परिस्थिति बदल गई और हर बदलती परिस्थिति एक कष्ट पैदा करती जब बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है तब भी एक कष्ट महसूस करता है लेकिन उस कष्ट महसूस करने के बाद में संसार में रंग जाता है फिर उसके बाद में फिर जब वो मृत्यु के करीब आता है फिर कष्ट महसूस करता है लेकिन जब वो शरीर को छोड़ता है तो फिर वो आगे की यात्रा उसको और ज़्यादा सुखद महसूस होती है लेकिन उस आगे की यात्रा के लिए तैयारी करने का वक्त इस जीवन में ही है हम उस यात्रा को सुखद भी बना सकते हैं दुखद भी बना सकते हैं उस यात्रा को कैसे बनाना है ये हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है और कर्मों से भी बड़ा गुरुदेव कहते हैं दृष्टि पर निर्भर है क्योंकि एक ही कर्म फल पैदा कर सकता है और वही कर्म फलहीन हो सकता है एक बीज पेड़ पैदा कर सकता है लेकिन अगर उस बीज को अग्नि में भून दिया जाए तो फिर वो कोई पेड़ पैदा करने की क्षमता नहीं रखता ऐसे ही कर्म को अगर ज्ञान सिक्त कर दिया जाए अगर ज्ञान के आधार पर कर्म किया जाए तो वो कर्म फिर फल पैदा करने की स्थिति में नहीं रहता ज्ञान क्या है बड़ा सीधा सच्चा सरल सहज जीवन ज्ञान के लिए सबसे पहले जरूरी है जहाँ हमारे हृदय में षड्यंत्र है अहंकार है प्रतिस्पर्धा घृणा ईर्षा है लोगों के प्रति हमारा नजरिया अपने और पराये का है तब तक उस हृदय में ज्ञान की संभावना क्षीण होती चली जाती है ज्ञान तभी संभव है जब हम इस पूरे ब्रह्मांड को एक पुष्प की तरह समझें उसकी हर पंखुड़ी एक दूसरे की पूरक है क्योंकि कोई भी पंखुड़ी पुष्प नहीं है और पूरा पुष्प समस्त पंखुड़ियों का एक समूह है और ऐसे ही हम सब व्यक्ति जीव जंतु जड़ चेतन सूर्य चंद्रमा तारे संसार ग्रह नक्षत्र इन सबको हम मान के चलें कि एक अलग अलग पंखुड़ियाँ हैं इनमें से कोई भी अपने आप में ब्रह्मांड नहीं है लेकिन ये समस्त रूप से मिलके एक ब्रह्मांड है मतलब ये है कि हमारे अपने अस्तित्व को हम मान के चलें कि इन सब के अस्तित्व से ही मेरा अस्तित्व ये सब न हो तो मेरा अस्तित्व नहीं है किसी संत का अस्तित्व भी इसलिए है कि असंत भी बहुत सज्जन भी इसलिए अस्तित्व तो में है कि दुर्जन भी है इसलिए ब्रह्मांड सब एक दूसरे के पूरक और समस्त पूरकों को समूह ही ब्रह्मांड कहलाता है यही दृष्टि हमारी जब तक विकसित न होती है तब तक ज्ञान के अवतरण की संभावना सीमित होती है इस ज्ञान में हम जब कर्म करते हैं तो हम पराये की भावना से नहीं करते किसी को फायदा पहुंचाकर किसी का नुकसान या किसी को नुकसान पहुंचाकर किसी का फायदा ऐसा करने के बारे में हमारी कल्पना भी नहीं आती साथ ही साथ हम जो कार्य करते हैं हम ऐसे ही करते हैं जहां हम अपने शरीर के साथ करते हैं कोई हम जबरदस्ती अपनी आँख में उंगली नहीं डालते लेकिन कांटा निकालने का दर्द अगर दर्द है तो भी हम उस दर्द को सहन करके भी उस कार्य को करते हैं क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि शरीर में लगे हुए कांटे को निकालना है तो कर्तव्य की भावना से जब हम कर्म करते हैं तो कर्म फल का जनक नहीं होता हम अपने शरीर के साथ में अगर जो सामान्य व्यवहार करते हैं कांटा लग गया तो निकालना एक हाथ से दूसरे हाथ में चोट लग गई तो उसको कोई सजा नहीं देने लगती दूसरे हाथ क्यों हम जानते दोनों हमें ही इस तरह से इस भावना के साथ इस ब्रह्मांड के अंदर हम व्यवहार करते हैं वही ज्ञान सिक्त व्यवहार है और वही व्यवहार कर्मफल से हमको मुक्त कर सकता है जब हम ऐसा व्यवहार करना सिर्फ सैद्धांतिक रूप से मंजूर नहीं करते वरन इस बात को हमारे व्यवहार में भी लाते क्योंकि सैद्धांतिक रूप से किसी भी बात को मान लेने से हमारे जीवन में कोई भी धनात्मक परिवर्तन नहीं आता सिद्धांतिक रूप से मान लेना तो ठीक वैसा है किसी को हम कोई वादा करते हैं कि हाँ ये काम हम तुम्हारा कर देंगे या तुम हमको धन दो हम तुमको वापस कर देंगे लेकिन जब हम वास्तव में वो काम नहीं करते तो फिर हम दोषी हो जाते हैं इसलिए हम अगर संसार में सिद्धांत को जानते भी हैं लेकिन उसको अपने व्यवहार में नहीं लाते तो फिर हम उस सिद्धांत के किसी भी फायदे से वंचित रहें इसलिए अगर हम इस जीवन में ये सिद्धांत लाएं हृदय को शांत प्रसन्न आनंदित स्थिर और सबके कर प्रति करुणामय यानी नहीं प्रेममय भी बना के रखें करुणा और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं लेकिन दया आध्यात्मिक नहीं होती दया में ऊंच नीच का भाव होता है दान में भी ऊंच नीच का भाव एक दानी होता है एक दान ग्रहिता होता है एक दयालु होता है एक दया का पात्र होता है वहाँ पर ये द्वेत की भावना से हम दान करते हैं द्वेत की भावना से हम पुण्य की भावना से कार्य करते हैं ये कार्य कर्मफल के जनक होते और वही कार्य जब प्रेम से किया जाता है तो वो कर्मफल से मुक्त होता है क्योंकि प्रेम में यही होता है कि जैसे मैंने अपने हाथ का भोजन मेरे मुंह में डाल लिया इसमें कोई पुण्य नहीं करा अगर मैंने ग्यारह का उपवास किया और आज मैंने भोजन होते हुए नहीं खाया तो कोई शरीर के प्रति पाप नहीं करा क्योंकि मैं ही हूँ निर्णय ले रहा हूँ और मेरे ही प्रति जो अच्छा बुरा व्यवहार शरीर के साथ कर रहा हूँ उसके प्रति पाप पुण्य की कोई भावना नहीं लेकिन जैसे ही द्वैध की भावना से काम करते हैं हम पाप पुण्य के चक्कर में पड़ जाते हैं यह बहुत बारीक फर्क है एक ही कारण बाहर से दिखने वाला एक जैसा कार्य है लेकिन एक व्यक्ति को पाप लग रहा है एक को पुण्य लग रहा है और वही से एक पाप पुण्य के बीच से निकल गया एक ही कार्य इसलिए कार्य के बाहवें स्वरूप पर नहीं जाएं, कार्य के इंटेंशन पर कार्य के प्रारूप पर जाएं कि वो कार्य करने के पीछे उसके हृदय की दृष्टि कैसी है उस व्यक्ति के कर्म करने वाले की दृष्टि कैसी है आप किसी कोई भी कहेगा क्या आप अपना घर के वडिल की हत्या करोगे तो बहुत बड़ा पाप है तो। लेकिन अर्जुन तो पापी नहीं हुआ उसने तो अपने घर के वडिलों की ही हत्या करी थी क्योंकि उसकी दृष्टि हत्या की नहीं थी उनको दुख पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था ना उसको कोई वहाँ का धन हड़पना था उसको तो उस कर्तव्य का पालन करना था जो क्षत्रिय और वहाँ का वारिस होने के नाते उसे मिला था और उसी कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा परमेश्वर कृष्ण ने उसे युद्ध क्षेत्र में ही दी थी क्यों कर्म करना है कर्म के स्वरूप पे मज जो वर कर्म के करने के ठीक पहले आप उस ज्ञान को प्राप्त करो जिस ज्ञान के द्वारा इस कर्म को करोगे तब तो हम कर्म पल से मुक्त हो सकते हैं तो इस भावना को हृदय में पुष्ट करते चले जाएं इस भावना को हृदय में इतना पुष्ट कर लें कि जीवन के कार्यों में इसकी झलक मिलने लग जाए हमको खुद को भी मिलने लग जाए और लोगों को भी मिलने लग जाए और यही पुष्टि हमारे जीवन को सार्थक बना सकती है कर्मों फल से मुक्त कर सकती है तो इस भावना को हम परमेश्वर के चरणों में और गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें कि परमेश्वर हमारे अहंकार हमारी दिशा प्रतिस्पर्धा भावना जो हमारी मोह है संसार के प्रति इसको हर ले अगर परमेश्वर से सचमुच में कोई प्रार्थना की जा सकती है आज के अवसर पर तो यही है कि हमारे हृदय की ये जो दुर्भावनाएं हैं उन समस्त दुर्भावना से हमको मुक्त करने का क्षमता दे, क्योंकि हम बहुत दुर्बल हैं हम इन सब चीज़ों से लड़ नहीं पाते तो वही एक प्रार्थना है जो एक ज्ञान सिक्त हृदय जो वास्तव में पर अपने जीवन की सार्थकता के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा है वो हृदय ऐसी ही प्रार्थना कर सकता है लोग इसके आगे क्योंकि माताजी और गुरुदेव दोनों नहीं रह गए हम उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी अपनी अंतरात्मा से सत्य का अनुसंधान करते चले वो कहते थे कि जितनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे उतने सन्मार्ग पर स्वयं चले जाओगे और जितनी अंतरात्मा की आवाज़ का उल्लंघन करोगे उतने उतने संसार में फंसते चले जाओ अंतरात्मा सदा आपको परमेश्वर की ओर ले जाती है वो कभी आपको संसार में नहीं ले जाती माया संसार में लेके जाएगी माया के प्रतिनिधि हैं मन बुद्धि अहंकार जो संसार में खींच के ले जाएंगे अंतरात्मा परमेश्वर शिव है वो आपको संसार में नहीं ले जाएंगे वो आपको वापस शिवत्ता की ओर ले जाती तो अंतरात्मा और मन दोनों का एक शाश्वत विरोध है मन करता ऐसा करूँ अंतरात्मा कहती है कि गलत कर पर उसकी आवाज़ बहुत धीमी होती है हमको वो आवाज़ अक्सर सुनाई नहीं देती जब हम सुनते भी हैं उसको ओवर रूल कर देते हैं उसके माथे पर चढ़ जाते हैं उसको कुचल देते हैं कि नहीं अभी तो फ़िलहाल मेरे को संसार का ये काम ऐसे ही करना पड़ेगा ये बेईमानी सही लेकिन अभी तो करना पड़ेगी इसके बगैर मेरा अस्तित्व तो ही नहीं है इस तरह हम अपने आप को तर्क करके उस अंतरात्मा की आवाज़ को दबा देते हैं गुरुदेव की के प्रति जो हमारे सच्ची अगर हम भावना कहें तो उनके लिए ना हमको सिर मंडवाना है ना कोई सूतक रखना है ना कोई शोक सभा करनी है वरन सच्चे रूप से अपनी दृष्टि बदलनी है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है उसका अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करने की प्रयास करना है इसके लिए कोई पड़ोसी को भी कोई खबर नहीं होती न हमको कपड़े बदलना है न के रहन सहन बदलना है न दिनचर्या बदलनी है पूजा भी आदमी करता है तो करता रहे पूजा दो तरह से होती है एक पूजा पूजा के भाव से होती है और एक पूजा ज्ञान सिक्त होती है हम वही आरती ओम जग जय जगदीश हरे भी गा सकते हैं लेकिन उस आरती को गाते वक्त हमारे हृदय के अंदर अगर ज्ञान है तो ज्ञान के चश्मे से ज्ञान की दृष्टि से जब हम वही आरती को सुनेंगे या गाएंगे तो उसके अर्थ हमारे हृदय में अपने आप विकसित होने लगते हैं और हृदय आनंद से महसूस आनंद से पुलकित हो जाता है और वही भाव हम हम पूजा करते वक्त मात्र द्वैत की भावना से पूजा करें तो वो पूजा हमें आध्यात्मिक रूप ओर नहीं बढ़ने देती तो इन सब बातों का फर्क यही है कि हम जो कर रहे हैं करते रहें पूजा करते हैं अवश्य करें तीर्थ जाते हैं अवश्य जाएँ उपवास करते हैं अवश्य करें जो भी करते हैं लेकिन एक दृष्टि होती है ज्ञान की उसका साथ क्षणभर भी नहीं छोड़े, उस जागृति के साथ में सब करें बस यही एक शुद्धतम संदेश है परमेश्वर का और गुरुदेव का उसका हम पालन करें यही उनके प्रति सच्ची आदरांजलि होगी पिछले दिनों हमने स्पंदिका का दूसरा पाठ पूरा कर लिया और कल प्रभादेवी माता जी का फोन आया वो कभी कभार स्वयं उनके फ़ोन लगा लेती हैं कल माताजी का फोन आया था कि आश्रम कैसा चल रहा है कल ही उन्हें मैंने भी जानकारी दी कि हमारी गुरुमाई भी शरीर छोड़ के चली गई तो उन्होंने इसे एक बहुत सुंदर संदेश की तरह लिया उन्होंने बताया कि देखो उनका तो शिव पार्वती का जैसा साथ था और दोनों अलग रह ही नहीं सकते तो वो गए माता जी का सौभाग्य कि वो पिताजी के पीछे पीछे चल गई तो उन्हें ये बात मैंने अभी कल ही बताई फिर उन्होंने पूछा कि अभी आप आश्रम समय क्या पढ़ रहे हो मैंने कहा कि हम लोग इस पन्धकारि का अब तक पढ़ रहे थे जिसका समापन पिछले गुरुवार को कर दिया अब हम आगे ईश्वर प्रतिविज्ञा के लिए हम सोच रहे हैं आप आगे करिए क्या करना चाहिए तो उन्होंने बोला बहुत अच्छे समय पर आपने ईश्वर प्रति के बारे में सोचा क्योंकि लक्ष्मण जो महाराज जी ने ईश्वर प्रति विज्ञा की कुछ कारिकाओं पर काश्मीरी भाषा में प्रवचन दिया थे जो बोले हमने डायरियों में नोट कर लिए थे उनके मतलब पूरी ईश्वर प्रतिविज्ञा नहीं है लेकिन उसके विशिष्ट जो भी श्लोक उन्होंने गुरुदेव ने पसंद करे होंगे उस पर उन्होंने प्रवचन दिए थे तो वो काश्मीरी भाषा में उनकी डायरी में संग्रहित थे उनको उन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद करके एक पुस्तिका लिखी है जिसका नाम है ईश्वर प्रत्यभिज्ञा चंद्रिका जिसका विमोचन 20 नवंबर को दिल्ली में हो रहा है जिस हाँ, ये बीस नवंबर को ग्यारह दिन बाद और वो पुस्तक उसकी कीमत नब्बे रुपया है तो उन्होंने बोला क्या तुम चाहोगे कि कुछ पत्रिका आप वहाँ प्रकाशक को बोल दें कि तुम्हारे पास भेज दें तो मैंने माता जी को तुरंत बोला मैंने कहा आप कम से कम बीस पत्रिका मेरे पास भेज दो आप वी से आ जाएगी तो उन्होंने कहा कि जो भी सज्जन इसको लेना चाहे उसे नब्बे रुपये ले दे देना तो बीस पत्रिका आ जाएंगी जो लेंगे ठीक नहीं तो अन्यास हमारे आश्रम में रखी रहेगी तो चूंकि वो आ जाएगी तो शायद हम जो ईश्वर प्रतिपिज्ञा आगे पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी कुछ सहायता मिलेगी उससे तो विमोचन होने के तुरंत बाद वो वीपी पी वहाँ से रवाना हो जाएगी मैंने उम्मीद करते हैं कि इस मास के अंत तक हमारे हाथ में ईश्वर प्रतिपिज्ञा चंद्रिका नाम की वो पुस्तिका जो प्रबद्वी माता जी ने अपने नोट्स पर आधारित लिखी है वो मिल जाएगी तो उसके साथ ही हम दिसंबर में ईश्वर प्रतिज्ञा कार्य का उस पर चर्चा शुरू कर देंगे इस ग्रंथ को उत्पल देव जी लिखा था उत्पल देव देव जी को अभिनव गुप्त पादाचार्य अपने गुरु का भी गुरु मानते थे अभिनव गुप्त पादाचार्य के बारे में हम जानते हैं कि वो इस सदी के महानतम चिंतकों में से एक रहे मतलब सहस्त्राब्दी के कम से कम पिछले दसवीं और ग्यारहवीं सदी के संधिकाल में वो हुए थे उनके एंसिस्टर उनके पूर्वज अत्रिगुप्त विवस्था नदी के किनारे बसे थे और उस समय वहाँ पर कश्मीर में ललितादित्य नाम के राजा का राज्य था जो ललिता ललितादित्य आज के वर्तमान का जो पाकिस्तान अफगानिस्तान और उधर हमारा विदर्भ गुजरात और हिमाचल प्रदेश इतना पूरा एरिया उनका राज्य था और ललिता ललितादित्य इतने विशिष्ट हमारे देश के राजा हुए हैं कि उन्होंने समस्त विद्वत जनों का सम्मान किया कहीं पर भी उनको कोई बहुत अच्छा कवि मिलता था तो उससे प्रार्थना करते कि तुम हमारे साथ चलो तुम्हारे खाने पीने रहने की व्यवस्था मैं करूँगा तुम्हारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था मैं करूँगा तुम अपना सृजन का कार्य करो और निश्चिंत होकर करो तुमको राज्य का प्रश्रय मिलेगा तुम्हें किसी तरह की आर्थिक या सामाजिक कठिनाई की सामना करने की आवश्यकता है और तुम जो सर्जन का कार्य करो अपना क्रिएटिव वर्क करो उसको निर्भय होकर करो ये वो आश्वासन देते थे अपने साथ वो विद्वत्तजनों को कश्मीर ले जाते थे वहां पर उनकी राजधानी थी ऐसे ही वो अत्रिगुप्त को भी कश्मीर ले गए उस समय कश्मीर में जमघट हो गया था विद्वान लोगों का जिसमें चित्रकार संगीतकार नाट्यशास्त्री और तांत्रिक और कवि इस प्रकार के समस्त लोगों का कश्मीर में जमावड़ा हो गया था और इसीलिए उस समय में कश्मीर को सरस्वती क्षेत्र कहा जाने लगा लगा कि दुनिया भर के विद्वान कश्मीर में जमा हो गए तो कश्मीर उस समय का जो था वो सचमुच में ललितादित्य राजा के राज्य में अत्यधिक ऊंचाइयों पर पहुंचा और वहाँ हिंदुस्तान के विभिन्न ज्ञान श्रोतों का संग्रह हुआ जिसमें तंत्र भी था वेदांत भी था चित्रकारी संगीतकारी नाट्यशास्त्र उसी परंपरा में अभिनव गुप्त पादाचार्य हुए और उन्होंने जो कालजयी रचना करी वो थी तंत्रालोक जो हमारे आश्रम में आठ वॉल्यूम में उपलब्ध है और गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर मैं उसको पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ अभी लेकिन वो तंत्रालों का आठ वालों में बहुत दूर है और पढ़ने में आसान नहीं है उसकी हिंदी टीका अभी पिछले करीब पैंतीस चालीस साल पहले परमहंस मिश्र जी जो वाराणसी में संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे उन्होंने जयदेव सिंह जी की प्रेरणा से काम शुरू किया महाराजा जयदेव सिंह स्वयं काश्मीर शिव दर्शन के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने उनकी वो उनकी जो इंग्लिश थी अंग्रेजी बहुत उच्च स्तर की थी और उन्होंने कई ग्रंथ ही अंग्रेजी में लिखे हैं जिसमें विज्ञान भैरव पर उनका ग्रंथ है शिवसूत्र पर उनका ग्रंथ है प्रत्यभिज्ञा पर उनका ग्रंथ है तो वो सब उन्होंने अंग्रेजी में लिखे हैं तो महाराजा जयदेव सिंह ने परमहंस मिश्र जी से प्रार्थना की कि आप सक्षम हो आप इसका तंत्रालोक का हिंदी में अनुवाद करो उस प्रेरणा को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने एक कलम और एक डायरी उस दिन तंत्रालोक की किताब के पास रख दी और प्रणाम किया कि मेरे को हे मां सरस्वती क्षमता दे कि मैं ये काम कर सकूं क्यों मेरी क्षमता के बाहर दिख रहा है मुझे तो रात को जब वो सोए उसी रात परमानंद समेत तो उनको स्वप्न आया स्वप्न में एक ऊंचे से महापुरुष का दर्शन हुआ जो वृद्ध थे उनकी बड़ी हुई बिल्कुल सफ़ेद रंग की दाढ़ी बडे बड़े-बड़े बड़ी, बड़ी हैं सफ़ेद रंग की क्रश का है दुबला शरीर और चेहरा बिल्कुल लाल दमकता हुआ और आंखें जो पार देखे ऐसी इस तरह के सज्जन का दर्शन हुआ और इन्होंने उनको प्रणाम किया उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया और वो दृश्य विलुप्त तो हो गया मीन खुल गई दूसरे दिन इन्होंने अपने एक मित्र जो काश्मीर शिव दर्शन के विद्वान था उनका नाम अभी दिमाग से उतर जा मा उनको उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा दर्शन किया तो उन्होंने तुरंत छोड़ते कहा ये अभिनव गुप्त पादाचार्य ही थे जिन्होंने तुम्हें तंत्रालोक पर कलम चलाने की इजाज़त दी अब तुम जब लिखोगे तो तुम नहीं लिखोगे वही लिखेंगे अब ये बात कब की है तंत्रालोक की रचना के करीब एक हजार साल बाद तंत्रालोक की रचना दसवीं और ग्यारहवीं सदी में थी और ये बीसवीं सदी की बात है तो उन्होंने उस पर रचना करना शुरू की हिंदी में उन्होंने नीर क्षीर विवेक नाम से टीका लिखना शुरू किया उन्होंने आधार लिया जयरथ की टीका का क्योंकि अभिनव गुप्त पादाचार्य ने जो लिखा था वो पूरा काव्य के रूप में लिखा था पूरा तंत्रालोक काव्य के रूप में लिखा था तो आचार्य जयरथ हम उनकी भी विद्वता का अंदाज नहीं लगा सकते उन्होंने संस्कृत में इसकी टीका लिखी थी और वो टीका उपलब्ध थी लेकिन धीरे धीरे समय का परिवर्तन हुआ मुगलों का शासन आया अंग्रेजों का शासन आया और हम संस्कृत से दूर होते चले गए बीसवीं सदी में संस्कृत को जानने वाले मुठ्ठी भर लोग रहे इसलिए वो तंत्रालोक अभिनव गुप्त पादाचार, जयरथ जी की टीका ये सब चीज़ें मानो अलमारियों में सिमट के रह गई वो ऐसा नहीं समझ में आता था कि जो इसको फिर से बाहर निकालेगा उस समय परमहंस मिश्र जी जयदेव सिंह जी और लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज से उन्होंने इजाज़त ली कि मैं काम करना चाहता हूँ उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम ये काम करो और अंततः तंत्रालोक पर काम शुरू हुआ और वो तंत्रालोक आज हिंदी में भी हमारे सामने उपलब्ध है एक बड़ी विशिष्ट बात है तंत्र के किसी पहलू को भी अभिनव गुप्त पदाचार्य ने अछूता नहीं रखा समस्त तंत्र को हिंदुस्तान के सारे तंत्र को उन्होंने उसमें समेट लिया उसमें कुछ तंत्र की रचनाओं का उल्लेख है जो रचनाएं आज उपलब्ध नहीं है बीच में कश्मीर में एक मुस्लिम शासक हुए जिनको बुद्ध शिकन कहते थे उन्होंने सारे पांडुलिपियों को नष्ट करवा दिया जितनी शिव दर्शन की पांडुलिपियां थी उनको भी नष्ट करवा दिया और वहाँ पर ढेर सारी मूर्तियों को भी खंडित करवा दिया उनको बुद्ध इसीलिए कहते थे बुद्ध का मतलब होता है मूर्तियों को खंडित करने वाला तो उस राजा ने वहाँ पर समस्त ज्ञान को जो नुकसान पहुँचाया वो अपूर्णीय क्षति थी बहुत सारी आज जैसे सोमानंद जी की बहुत सारे शिव दृष्टि की टीकाएँ गायब हो गई और भी कई व्याख्याएँ थीं जो कालजयी रचनाएँ हो सकती थी लेकिन वो उस समय के एक काला समय आया उस दौर में वो सब समस, समाप्त हो गए ये परशु की इच्छा लेकिन वो जो कुछ भी बचा वो भी अमृत तुल्य था इसलिए आज हमारे पास जो कुछ उपलब्ध है वो भी कम नहीं है तो हम ईश्वर प्रतिभिज्ञा ईश्वर प्रतिभिज्ञा का जब हम अध्ययन शुरू करेंगे निश्चित रूप से हम दिसंबर में शुरू करेंगे बीच के एक दो हफ्ते में काश्मीशर दर्शन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे फिर आपस में चर्चा करने का प्रयास करेंगे जो हम अपने हृदय की जो भी शंका है उस पर आपस में चर्चा कर सकते हैं तो ईश्वर प्रतिभिज्ञा का मतलब क्या है ईश्वर प्रतिभिज्ञा कार्यिका जो उत्पल देव ने लिखी थी ईश्वर प्रतिभिज्ञा का मतलब होता है परमेश्वर का स्वरूप प्रतिभिज्ञा मतलब पहचानना ईश्वर प्रतिभिज्ञा ईश्वर को पहचानना ईश्वर को पहचानने की उत्पलदेव ने जो लिखी उसके पीछे कारण था उस समय बौद्ध मतावलंबी धीरे, धीरे धीरे धीरे धीरे हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे थे और बुद्ध कहते थे कि ईश्वर नहीं है जो कुछ है वो शून्य है और वो कहते हैं क्षण आभासवाद यानी हमारी चेतना को क्षणभर में जो आवाज़ होता है वो अगले क्षण के साथ जुड़ जाता है और फिर अगले क्षण के साथ जुड़ जाता है और अगले क्षण के साथ जाता है तो ये क्रमबद्ध जो एहसास होता है वही हम ज्ञान के रूप में प्राप्त करते हैं लेकिन उस मत में बहुत कम गलतियाँ थीं कमियां थी आज हम भी अगर सच्चे हृदय से निष्पक्ष होकर पढ़ेंगे तो हमको भी समझ में आ जाएगा कि उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला कौन था उस ज्ञान के प्रति प्रयोजन किसका था कौन था जिसको उस ज्ञान से सरोकार था जब तक हम अपने आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते क्योंकि वो अनात्मवादी थे जो बौद्ध खासतौर से विज्ञानवादी जो बौद्ध दर्शन था वो ये कहते थे कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है वो कहते थे कि माल क्षणों पर आधारित है क्षणों के एहसास पर आधारित है तो उस मत का खंडन करना और परमेश्वर कि सत्ता को निर्विवाद रूप से स्थापित करना ये उद्देश्य था ईश्वर प्रतिभिज्ञा तो हम ईश्वर प्रतिभिज्ञा का अध्ययन इसके बात हैं। अभी तक हमने नहीं किया क्यों? कि ईश्वर प्रतिभिज्ञा एक सामान्य ग्रंथ थी उसको समझने के लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है और हमारी बुद्धि शायद इस परिपक्व थी भी नहीं और अब ऐसा लगता है कि कल प्रभादेवी माता जी का आशीर्वाद हमको मिल गया जब उन्होंने जब हमने तय किया पिछले गुरुवार को कि हम ईश्वर प्रतिभिज्ञा पढ़ना चाहेंगे और अभी उनका खुद का फोन आ गया कल कि अब क्या पढ़ोगे और हमने कहा जब ईश्वर प्रतिभिज्ञा तो उन्होंने कल बिल्कुल सही चुनाव किया क्योंकि अब हम तुमको ये पुस्तक ईश्वर प्रतिभिज्ञा चंद्रिका भेज रहे हैं तो सभी योग लक्षण हमको उचित दिखाई दे रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए क्योंकि जब हम कोई कार्य हाथ में लेते हैं तो उसको हमको उसके लक्षण दिखाई देने लगता है कि कार्य सफल हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो हमको ऐसा लगता है कि जो हम कार्य हाथ में लेने जा रहे हैं वो हमारे गुरुदेव गुरुमाई माई अभिनव गुप्त पादाचार्य जी और हमारे प्रभादी माता जी सबका आशीर्वाद ऐसा लगता है कि अब मिल रहा है और हमारा आने वाले समय में जो ईश्वर विद्या प्रतिभिज्ञा कार्य का जो अध्ययन होगा वो निश्चित रूप से फलदायी होगा अच्छा होगा और हम सब उसमें परमेश्वर के स्वरूप को जानने का ईमानदारी से प्रयास करेंगे उस प्रयास में सफल होंगे क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप को जानने का क्या मतलब जाना तो तुम्हें तुम्हें भी जाएगी परमेश्वर को जानना ही पर्याप्त है उसके बाद में करना कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को जानना पर्याप्त है हम सब परमेश्वर के झूठे स्वरूप को खूब जानते हैं परमेश्वर के स्वरूप में हमने बहुत सारी मिलावट कर दी क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप परमेश्वर का मतलब तो ब्रह्मांड का स्वामी कितने दस भी हो सकते हैं क्या एक ही तो हो सकता है हमने किसी ने उसको कृष्ण बना दिया किसी ने कृष्ण बना दिया किसी ने शिव बना दिया किसी ने हनुमान जी बना दिया किसी ने गणेश जी बना दिया हमने कितने सारे रूप बना दिए रूपों में कोई समस्या नहीं है लेकिन इन रूपों के पीछे हम ट्रांसजेंड करके इन रूपों के पार देखने की क्षमता को खो दिया और साथ ही साथ हम पूर्वाग्रही हो गए कि ये ठीक है और ये गलत है दूसरों के दृष्टिकोण से सहमत होना हमारे लिए कठिन हो गया इसलिए सौहार्द मिट गया साहचर्य खत्म हो गया और एक जो हमारी साहचर्य की भावना होती विश्व बंधुत्व की उस भावना में सेंध लग गई उस भावना को पुनः स्थापित करने का काम ईश्वर प्रत्ये भी क्या कर सकते हमको कुछ नहीं करना हमको कोई धर्म नहीं बदलना है हमको पूजा की विधि नहीं बदलना है ना हमको कपड़े और न दाढ़ी बूझ बदलना है बदलना है तो दृष्टि हमारी दृष्टि बदली हम वही करें जो कर रहे हैं वही पूजा करें वही पाठ करें वही कपड़े पहने वही ग्रंथ पढ़ें वही धर्म का आचरण करें जो कर रहे हैं हमको बाहर से बदलने का ही नहीं कुछ काश्मीर दर्शन भगोड़ा तो बनाता ही नहीं कभी ये कभी कहता ही नहीं कि आप जंगल में भाग जाओ वो तो कहता है कि सब कुछ भोगो परिवार का सुख भोगो लेकिन उस सुख में आपकी आत्मिक दृष्टि हो उस सुख में तुम्हारी ज्ञान नज़र हो ज्ञान कर्म कभी आपको बंधन में नहीं डालता और अज्ञानी कर्म आपको सदा बंधन में डालेगा फिर चाहे वो पुण्य हो आप ठंडक को करते हो कंबल भी दोगे तो भी बंधन है क्योंकि वो आप दान दे रहे हो आप दया कर रहे हो दया बंधन कारक है लेकिन प्रेम बंधन कारक नहीं है कंबल जरूर उड़ाओ लेकिन मोहब्बत से प्यार से दया से नहीं क्योंकि जहाँ दया है वहाँ ऊँच नीच है हम दाना दाता हैं वो ग्रहिता है लेकिन जहां प्रेम है और दोनों बराबर हैं प्रेम के अंदर कभी कोई बड़ा नहीं है प्रेम में कभी कोई छोटा नहीं है जहां प्रेम होता है वहां बराबरी का अधिकार होता है बराबरी का हक होता है जो भी कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं उस करने में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं जो पहन रहे हैं जो खा रहे है, हैं चाहे हम सामिश निरामिष जैसा भी भोजन कर रहे हैं कर है। हमको अपने जीवन में किसी तरह के परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं परिवर्तन की आवश्यकता सिर्फ दृष्टि में है बाहर का बदलाव मात्र दिखावट हो सकता है बाहर का बदलाव आत्यंतिक बदलाव नहीं है अल्टीमेट ट्रांसफरेशन अल्टीमेट ट्रांसफर तो हमारे भीतर का बदलाव है बाहर के बदलाव का को कोई खास मायना नहीं तो ईश्वर प्रतिपिज्ञा में वो क्षमता है कि हमारी दृष्टि को सदा के लिए बदल सकती जब हम ईश्वर को पहचानने लग गए उसके स्वरूप को समझने लग गए तो हमारे हृदय के अंदर ईश्वर का वास हो जाता है हम उसको सतत साथ में लेके चलते हैं और फिर ईश्वर के दृष्टि से संसार को देखते हैं और यही तो हमारी प्रार्थना भी है कि परमेश्वर मुझे वो दृष्टि दे दे जिस दृष्टि से तू इस संसार को देखता है तो तू जिस दृष्टि से संसार को देखता है वो तभी मैं देख पाऊँगा जबकि मेरे मेरे अंदर तेरा स्वरूप जागृत हो जाएगा मेरे अंदर तेरा स्वरूप प्रकट हो जाएगा तभी तो मैं उस दृष्टि से संसार को देख सकूँगा तो उस क्षमता को प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए हम ईश्वर प्रतिभिज्ञा कार्यिका का अध्ययन दिसंबर से शुरू करेंगे इसके बीच में जो अभी तीन हफ्ता और आएंगे, 16, तेईस और तीस तीन बार अभी गुरुवार हो रहा तो इन गुरुवारों में अगले गुरुवार को हम तीन सज्जनों का जन्मदिन मनाएंगे एक हमारे सरकार जी प्रेम भैया और एक हमारे नेहरू पवार इन तीनों का जन्मदिन अगले गुरुवार को मनाएँगे आज रखा था पर चूँकि आज हम मानसिक रूप से इसके लिए सब तैयार नहीं हैं हमने पिताजी के बाद माताजी को भी खो दिया इसलिए हम चाहते थे कि इस कार्यक्रम को आज के बजाय अगले गुरुवार को रखें वैसे उनकी भावना से अगर हम बात करें तो वो कहते क्यों जन्मदिन भी बना उसमें क्या बुराई है लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं माना किसी का कि हम जन्मदिन को अगले गुरुवार को बनाएंगे ऐसे कोई जल्दी नहीं है क्योंकि अब कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम उनको कुछ उचित श्रद्धांजलि दे सकें तो अब हम खड़ों के माताजी के लिए भी दो मिनट का मौन रखेंगे और तदंतर आज का कार्यक्रम पूरा हो गया और अगले हफ्ते हम जन्मदिन भी मनाएँगे और हमारी चर्चा का भी कुछ आगे बढ़ाते हैं।